श्री गर्ग द्वारिका खंड पंद्रहवा अध्याय यज्ञ तीर्थ कपटंक तीर्थ नृगकूप गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा द्वारिका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी का उद्धार श्री नारद जी कहते राजन उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रैवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया जहां एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता है वहीं कपिटंक नामक तीर्थ है जो एक कपी के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था राजन रवृतक पर्वत पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है भवा सुर का सखा एक द्विध नामक बानर था जो बड़ा ही दुष्ट था उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहां मारा था वही स्थान कपिटंक तीर्थ है वह बानर सद सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था तो भी वहाँ मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया नरेश्वर उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं कलविंक तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है इससे दूना पुण्य शुभ दंड कारण की यात्रा करने पर मिलता है उससे भी सौ गुना पुण्य सैंधो नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है उसकी अपेक्षा भी पांच गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिल जाता है पुष्कर तीर्थ के वन में उससे भी दस गुना पुण्य प्राप्त होता है उससे दस गुना पुण्य तीर्थ में की उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है उसकी अपेक्षा भी दस गुना पुण्य नैमिसारण्य तीर्थ में बताया गया है विधेयराज नैमिसारण्य से भी सौ गुना पुण्य कपिटंक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है द्वारिका में एक नृगकूप है जो तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है राजा नृग ने अनजान में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दे दिया था उसी पाप से उन्हें गिरगिट का शरीर प्राप्त करके कूप में रहना पड़ा दानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा नृग भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और चार युगों तक उसी में रहे फिर सतपुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया उसी दिन से मही पते स्वरूप हो गया कार्तिक की पूर्णिमा को उस के जल से स्नान करना चाहिए ऐसा करने वाला मनुष्य कोट जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है इसमें संशय नहीं है वहाँ विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है वह निस्संदेह कोटि गोदान के पुण्य फल का भागी होता है राजन अब गोपी भूमि का महात्मा सुनो जो पापहारी उत्तम तीर्थ है उसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है जहाँ गोपियों ने निवास किया था उस निवास के कारण ही वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहाँ गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है जो अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है अर्थात गोपी चंदन का छापा तिलक लगाता है उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है उसने सहस्त्र अश्वमेध और स्वराजसु यज्ञ कर लिए अब तीर्थों का सेवन दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया निसंदेह व नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कितार्थ हो जाता है गंगा की मिट्टी से दुगुना पुण्य चित्रकूट की रज का माना गया है उससे भी दस गुना पुण्य पंचवटी की रज का है उसकी अपेक्षा भी सौ गुना पुण्य गोपीचंदन रज का है गोपीचंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो जिसके शरीर में गोपीचंदन लगा हो वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकता फिर यमधूतों की तो बात ही क्या है पापी होने पर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है वह श्रीहरि के गोलोकधाम में जाता है जहाँ प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है सिंधु देश का एक राजा था जिसका नाम दीर्घ था वह अन्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला दुष्टात्मा और सदावेश संग में रत रहने वाला था उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्मत्याएँ की थी इस दुरात्मा ने दस गर्भवती स्त्रियों का वध किया था उसने शिकार खेलते समय अपने बाढ़ समूह से कपिला गांवों की हत्या की थी एक दिन वह सिंधी घोड़े पर चढ़कर मृगिया के लिए वन में गया वहां उसके कुपित मंत्री ने राज्य के लोभ से उस महाखल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है चित्रगुप्त ने कहा महाराज निसंदेह इसे चौरासी लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक यह नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है इसने गर्भवती स्त्रियों की की और असंख्य की हत्या की है इसके सिवा वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला यह महान पापी है नारद जी कहते हैं राजन उस समय यम की आज्ञा थी यमदूत उस परमा पापात्मा को लेकर कुंभी पाक नरक में ले गए जिसका दीर्घ विस्तार एक सहस्त्र योजन का था वहाँ विशाल कड़ाह में तपाया हुआ तेल भरा था उस खोलते हुए तेल में फेन उठ रहे थे यमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभी पाक में गिरा दिया उसके गिरते ही वहां की प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई विधेयराज जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया था उसी प्रकार उस पापी को नरक में घिराने से वहाँ की ज्वाला शांत हो गई यमदूत ने उसी समय यह विचित्र घटना महात्मा यम को बताई चित्रगुप्त के साथ धर्मराज बड़ी चिंता में पड़े और सोचने लगे इत, इसने तो भूतल पर क्षण भर भी कभी, कभी कोई पुण्य नहीं किया है नरेश्वर इसी समय धर्मराज की सभा में ब्याज जीप पधारे उनकी विधि पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा धर्मराज ने उन्हें प्रणाम करके पूछा यम बोले भगवान इस पापी ने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है इसलिए जिसमें फैन उठ रहा था ऐसे खोलते हुए तेल से भरे कुंभी पाक के महान कड़ा में इसको फेंका गया था इसके डालते ही वहाँ की आग तत्काल शीतल हो गई इस संदेह के कारण मेरे चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है श्री व्यास जी ने कहा महाराज पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों ने ब्रह्म की गति सूक्ष्म बताई है दैव योग से इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है महामते जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ है उसी उसे बताता हूँ सुनो जहाँ किसी के हाथ से द्वारिका की मिट्टी पड़ी हुई थी वहीं इस पापी की मृत्यु हुई है उस मृतिका के प्रभाव से ही यह पापी शुद्ध हो गया है जिसके अंग में गोपी चंदन का लेप हो वह नर से नारायण हो जाता है उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर धर्मराज उसे ले आए और इच्छानुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बैठा कर, उन्होंने प्रकृति से परे वैकुंठ धाम को भेज दिया गोपीचंदन के सुयश अर्थात प्रताप का ज्ञान उनको अकस्मात उसी समय हुआ राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपीचंदन की महिमा बताई जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपीचंदन के इस महात्मा को सुनता है वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है इस प्रकार श्री गर्ग सीता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद व्यास संवाद में कटी कपी कपिटंक नृगकूप तथा गोपी भूमि की महिमा का वर्णन नामक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ